है तब एक ऐसी विधि देता है कि जिसके कारण शनि शनि जो है उनका जो है वह मांसाहार छूट जाएगा तो उसकी दृष्टि दिव्य है इसलिए पशु को भी स्वर्ग प्राप्ति का हेतु बना करके पशु का पूजनीय इत्यादि मंत्र के द्वारा आलंबन करके जो है वह उसकी बनी जाती है तो वो जैसे वो शास्त्र के द्वारा कही हुई बात है वो भी शास्त्र के द्वारा कही हुई बात है तो सामान्य बात हो गई मा हिंसा सर्वभूतानी पर कामना वाला है तो उसके लिए कह दिया कि इस एक में इस पशु का जो है आलम मन करे तो शास्त्र में अब दोनों का विरोध होगा कि नहीं दोनों वाक्यों का विरोध हो गया कि नहीं भाई तो जब वही शास्त्र कहता है महिंसा सर्वभूतानी किसी प्राणी की हिंसा न करे वही शास्त्र कहता है कि पशु माले अब तो देखो कि अब विरोध हो गया पर वहां पर यही अर्थ फिर करना पड़ता है कि उस यज्ञ स्थल को छोड़ करके अन्यत्र किसी प्राणी की हिंसा न कर तो विरोधा विरोध किससे ज्ञात हुआ शास्त्र से ज्ञात हुआ इसी प्रकार मान लो कि जो है ज्ञान का कर्म का विरोध है पर शास्त्र जब कहता है विद्या वेदेदा तो उसका विरोध नहीं है और है है शास्त्र शास्त्र से से ज्ञात होता इसी बात को कहते हैं न जो है ज्ञान हुआ किसी भी प्राणी की मच्छर को भी मत मारो तुम क्यों किसी प्राणी की हिंसा करना किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो और, और फिर शास्त्र वो बाध्यास्त्र कहता है कि अध्यर्य पशु हिंसा यज्ञ स्थल में जो है वह पशु की ऐसे बलि दे तो अब ये दोनों बातें शास्त्र कहता है ना तो दोनों बातें शास्त्र करता है कहता है तो दोनों बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि नहीं तो यज्ञ से भिन्न स्थल में किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं की जा सकती है शास्त्र का ये अर्थ हो जाएगा इवन विद्या विद्या और अभिशात इसी प्रकार विद्या अविद्या के विषय में भले ही विद्या अविद्या का विरोध हो पर शास्त्र शास्त्र में कह देता है तो फिर जो है वहां पर उसका अनुष्ठान भी हो जाएगा ये समझना चाहिए तो विद्या कर्मणोचय समुच्चयो इसलिए विद्या कर्म का समुच्चय मान लेना चाहिए आप ज्ञान और कर्म का समुच्चय मान लेना चाहिए थोड़ा सा हम लोग आनंद गिरी यदि ले ले तो अच्छा रहेगा अमृतत्व जो भाष्य में आया था न आ? उस पर कहते अमृतत्व मुख्यमेव कस्मान न गृह थे संबंध मुख्य अमृतत्व ही क्यों नहीं ग्रहण करते हो शास्त्रीय शास्त्रीयोर ज्ञानकर्मण और विरोधा विरोधौ शास्त्रीय ग्राह्यौ शास्त्रीय ज्ञान भी आपको शास्त्र से मिल रहा है ज्ञान वाक्य भी कर्म भी शास्त्र से मिल रहा है तो शास्त्रीय जो ज्ञान कर्म है इनका विरोध या अविरोध शास्त्र से ही जानना चाहिए न तर्क मात्र केवल तर्क से नहीं जानना चाहिए इति परेण उद्धांति शास्त्र सिद्धम एवं विरोध क्या ऐसा जब जो है पूर्व पक्षी का कहना हुआ तो फिर सिद्धांति कहता भी शास्त्र दोनों का विरोध कहता है ऐसा नहीं कि मैं तर्क के द्वारा केवल विरोध जो है वह की बात कह रहा हूं कि उस समय ज्ञानाभ्यास करेगा कि कर्माभ्यास कैसे करेगा सीमितंता को लेकर के तो ये तर्क से ही केवल मैं विरोध नहीं कह रहा हूं शास्त्र स्वयं भी दोनों का विरोध दिखाता है कहा दिखाता है तो कहा देख लो कठो में दूर अमित विपरीतें भी, भी अविद्या याच कि विद्यति ज्ञाता इतने श्रुते श्रुति कहती है कि देखो ये ज्ञान अभ्यास और कर्म ये दोनों बहुत दूर से विपरीत हैं कहते क्यों जैसे कहते हैं कि एक को कलकत्ता जाना है और एक को बॉम्बे जाना है यहां से एक को कलकत्ता जाना है और एक को बॉम्बे जाना है तो दोनों जो है एक साथ जाएंगे एक का लक्ष्य पूरब है और एक का लक्ष्य पश्चिम है ऐसे जो एक जो है वह एक का लक्ष्य परमात्मा है और एक का लक्ष्य जगत एक तो का लक्ष्य परमात्मा है तो एक का लक्ष्य जगत है तो दोनों बहुत ही अत्यंत दूर है क्योंकि उसका मुख दूसरी तरफ है उसका मुख दूसरी तरफ है तो किसी का लक्ष्य परमात्मा है और किसी का लक्ष्य जगत है यह यहां से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत तो दोनों का मुख तो दो तरफ हो गया तो बहुत ही जो है वह दूर है वो उनकी गति जो है विपरीत गति वाले वो विपरीत विशुची मानी विपरीत गति वाले दोनों कौन विद्या चविद्या च विद्या जो है उसका मुख दूसरे तरफ है अविद्या का मुख दूसरे तरफ है विद्या की गति दूसरे तरफ है अविद्या की गति दूसरे तरफ है, है। इसलिए बहुत दूर से इनका विरोध है ये श्रुति ही कहती है मैं तर्क से नहीं कहता हूँ श्रुति स्वयं कहती है वो कहता श्रुति एक जगह ऐसा कह दिया और एक जगह कह दिया विद्यामच अविद्यामच यदेद उभ गुण तो दोनों बात श्रुति कहती है तो कैसे निर्णय होगा फिर पूर्व पक्षी का कहना है पूर्व पक्षी कहता है कि विद्यामच इति वचनाद अविरोध इति चेत भी उस वचन से ये विरोध है तो इस वचन से अविरोध मान लो कठोपनिषद के वचन से दूर में थे इससे यदि विरोध तुमको मालूम होता है तो विद्यामचा अविद्यां इस वचन से अविरोध क्यों नहीं मान लेना चाहिए दोनों का अविरोध है तब इसका उत्तर देते कहते न हेतु तो स्वरूप फल विरोध है देखो, अब जो है वह हेतु में भेद है एक का हेतु क्या है नहीं? कामना है इस लोक से परलोक प्राप्ति प्राप्ति करने की जो कामना है तो हेतुगत भी भेद है और दूसरा क्या भेद है स्वरूप में भेद है विद्या का स्वरूप दूसरा है और कर्म का स्वरूप दूसरा है कर्म जो है वह सीमित का पोषक है और विद्या सीमित का नाश करने वाली है और फल में भेद है एक का फल संसार प्राप्ति है एक का फल मोक्ष प्राप्ति है तो ये तो इस प्रकार का भेद होने से इसी बात को कहते हैं कि हेतु तो स्वरूप फल विरोधा विद्या विद्यु विरोधा अविरोधय विकल्प अवसंभ समुच्चय विधानत अविरोधे भी चेत फिर पूर्व पक्ष कहता है कहते देखो शास्त्र में दो वाक्य जब आते हैं कि उदितेज होती अनुदिते जो होती अथवा शोणशी पात्र का ग्रहण करे न करे तो अब ये दोनों बात जब आती है उदित जो होती एक वाक्य हो जाता है कि उदित होने पर हवन करें और एक का अनुदित जो होती उदित सूर्य नहीं हुआ है तब हवन करें तो क्या होता है कि ऐसी जगह जहाँ विरोधी वाक्य होता है वहां विकल्प हो जाता है वहां क्या हो जाता है विकल्प हो जाता है इस बात को जरा समझ के रखिए वहां पर ऐसा चाहे तो ऐसा करे ऐसा चाहे तो ऐसा करें सोलहवा पात्र रखे अथवा नर्क तो विरोध जहां होता है कर्म कांड में वहां पर विकल्प हो जाता है कर्ता की इच्छा पर है कि वैसा रख है नर्क इसी प्रकार यहां भी विकल्प मान लिया जाए क्योंकि दो विरोधी वाक्य हो गए दूर में विपरीत विसूची ये विरोध करने वाला हो गया विद्यां चाह अविद्यां ये तदवेदय गुम ये दोनों का साथ कह दिया यहां तो विरोध कहा नहीं तो ऐसे ये दो विरोधी वाक्य हो गए तो इसमें विकल्प मान लो तो सिद्धांति का कहना है क्रिया में विकल्प हो सकता है पर वस्तु में विकल्प नहीं हो सकता वस्तु स्वरूप में विकल्प नहीं हो सकता है क्रिया में विकल्प हो सकता है जैसे क्रिया करनी हो हम दाहिने हाथ से करें बाएं हाथ से करें ये एक क्रिया में हो सकता है विकल्प लेकिन ये, ये ये ये इसके रंग में विकल्प नहीं हो सकता है ये वस्तु है तो आप कहो कि काला भी है सफेद भी है तो वस्तु के स्वरूप में विकल्प नहीं हो सकता है वस्तु का स्वरूप एक ही होगा दो नहीं होगा उसमें विकल्प संभव नहीं है क्रिया में विकल्प हम कर सकते यदि दो प्रकार के वाक्य हैं तो क्रिया में विकल्प हो जाएगा इसी बात को लेकर के कह रहे हैं कि देखो विद्या ओपुर पक्षी कहता है कि विद्या विद्योर विरोधा विरोधयो विद्या और अविद्या में कर्म में एक जगह विरोध आया एक जगह अविरोध आया है ना इसलिए विकल्प विकल्प हो जाए इसलिए विकल्प मान लिया जाए तो फिर जो है वह सिद्धांतिका विकल्प असंभवान विद्या अविद्या विरोध अविरोध ये चार शब्द आप निकाल लो चाहे जैसे वहां पर लिखा हो विद्या ऐसा हो तो अच्छा है पर ऐसा है नहीं इसलिए सामसिक मानना पड़ता है विद्या अविद्या विरोध अविरोध यो है विद्या अविद्या का जो विरोध और अविरोध समझे ना विद्या अविद्या का जो विरोध मान विद्या का विद्या के साथ अविद्या के साथ विरोध विद्या का अविद्या के साथ अविरोध ये ये जो है विकल्प असंभव है स्वरूप में विकल्प हो नहीं सकता है इसलिए विकल्प का असंभव होने से समुच्चय विधाना और समुच्चय का विधान किया है वहां पर विधान नहीं किया देखिए ध्यान रखिएगा कि विकल्प हो नहीं सकता है क्योंकि स्वरूप में विकल्प हो? होगा नहीं तो वहां पर दूरम दूरम में विपरीत विषुची वहां पर कोई विधान नहीं है खाली स्वरूप बताया वहां पर विधान नहीं है और यहां पर विधान है विद्याम या अविद्याम चाह यद वेद तो ये भेद है विधान तो समुच्चय का विधान होने से अविरोध एवं विरोध नहीं होगा क्योंकि समुच्चय का विधान है, है और उसमें विधान नहीं है इतचेत नब तो उसका उत्तर देते सह संभव अनुपत्ति है कहते ऐसा मान भी लें पर जब संभव ही नहीं होगा तो मान करके क्या कहू संभव कैसे होगा सीमित हनता का परित्याग और सीमित हनता का पोषण दोनों एक साथ संभव होगा दोनों एक साथ संभव नहीं होगा जब संभव ही नहीं हो सकता तो उसको कैसे माना जा सकता है अरे शास्त्र वही कहेगा जो संभव हो सकता जो संभव ही नहीं हो सकता है यदि शास्त्र कहे संध्योपासन आकाश में बैठ के करो अब आकाश में बैठ करके कैसे करेगा संध्योपा उसका अर्थ कुछ न कुछ बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा जहां बैठ सकता है वहीं बैठ करके तो करेगा तो उसका अर्थ तो इसी प्रकार ले आना पड़ेगा कि जहां बैठ सकता है ऐसे कोई पवित्र जगह की आकाश संज्ञा करनी पड़ेगी आकाश के समान शुद्ध जगह हो वहां पर बैठ करके संध्य उपासन करे अब आकाश में बैठ करके तो नहीं कर सकता है तो इस प्रकार संभव जो है वह न होने से सह संभव अनुपत्ते थोड़ा सा ठीक है ले लीजिए विशुची दाना गति विशुची माने नाना गति विद्या अविद्या दूरम विपरीत अतिशैन विरुद्धा उसका अर्थ मात्र कर दिया आनंद ने अब फिर भाषा लेने तो वो कहता है कि देखो सह असंभव हो सकता कैसे असंभव होगा क्या बताओ वो कैसा अभ्यास करेगा ऐसा अभ्यास करेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ ब्राह्मण चतुर्य मेरा कोई जो है ये जो है इस प्रकार का संबंध नहीं है मैं व्यापक शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ऐसा अभ्यास करेगा कि जो है पापो हम पापकर्मा हम मैं पापी हूँ पाप कर्म करने वाला हूँ इस कर्म के द्वारा अमुक गोत्रोत्पन्न हम अमुक शर्मा हम अमुक कर्म करिष्य इत्यादि जो है अभ्यास करेगा कि वैसा अभ्यास करेगा ये दोनों साथ बनेगा तो कहता अच्छा साथ मान लो नहीं बन सकता पर सवेरे उठ करके ज्ञानाभ्यास कर लेनान आदि करने की बात कर्म करने लगे एक साथ नहीं बन सकती यदि कोई चीज तो दो काल में बन जाएगी प्रातः काल उठ करके ज्ञानाभ्यास कर लेगा और उसके बाद जो है कर्म कर लेगा या कर्म पहले कर लेगा कि रात्रि में सोने के पहले ज्ञानाभ्यास कर लेगा ऐसा बन जाएगा क्रमेण एकाश्रयी श्याम विद्या विद्य क्रम से एक आश्रय में विद्या विद्या दोनों बन जाएगा तो सिद्धांति कहता है कि हाँ इसमें से थोड़ी बात तुम्हारी मैं मान सकता हूं कहते क्या बात कहते ये देखो विद्या उत्पन्न होगी जब ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तब तो जो है सीमित हनता बाधित हो जाएगी तो उसके बाद तो कर्म बन नहीं सकता है, है। सीमित हंता ही जब झूठी हो गई तो कर्म कैसे होगा तो ज्ञान उद्भूत होने के बाद तो जो है वह कर्म हो नहीं सकता है क्योंकि सीमित हंता बाधित हो गई उसकी हाँ ज्ञान उद्भूत नहीं हुआ है उसके पहले अंतकरण की शुद्धि के लिए जो है वह कर्म का अभ्यास किया जा सकता है तो पहले अंत की शुद्धि के लिए निष्काम भाव से कर्मा जो है वह कर्म का का अभ्यास अभ्यास करेगा, करेगा, उपासना करेगा। उससे उसका शुद्ध हो जाएगा अंत शुद्ध होने पर जब ज्ञान उद्भूत हो जाएगा तब तो सीमित अंत ही हो जाएगी तब तक तो कर्म का प्रसंग नहीं आ सकता इतनी बात सिद्धांत के लेकर के भाष्यकार भगवान कहते न ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ज्ञानोत्पत्तो अविद्याया ज्ञान की उत्पत्ति होने पर अविद्या का नाश हो जाएगा तो तद आश्रे अविद्या तो अविद्या का आश्रय लेने वाला जो कर्म है उस कर्म की उत्पत्ति नहीं बन सकती है नहीं ही अग्नि उष्ण प्रकाशस् अग्नि उष्ण और प्रकाश है ये तो आपको भान हो रहा है और ये विज्ञान उत्पन्न जब हो गया कि अग्नि उष्ण है और प्रकाश रूप है इति उत्पन्न ये अग्नि में जो है यह विज्ञान उत्पन्न हुआ तस्मिन आश्रय उसी आश्रय में शीतो अग्नि अप्रकाश हुआ ये अग्नि ठंडा है और प्रकाश से रहित है कि अविद्या उत्पत्ति नाप संशय ना तो इस अविद्या की उत्पत्ति हो सकती है ना संशय हो सकता है जिसकी आपको अनुभूति हो गई है उसमें कोई गला दबावे तो भी आपको संशय नहीं होता अनुभूति हो गई है तो संशय नहीं होता और अनुभूति नहीं हुई है तभी संशय होगा ज्ञान रहेगा तो संशय हो जाएगा पर कितना भी कोई गला दबाव है पर आप काली गऊ का दूध दू करके देख लिए हैं सफेद होता है और आपको कहे लिखो तुम काली गऊ का दूध काला होता है सफेद गऊ का दूध तो सफेद तो तो होता है तो फिर इस विषय में आपको संशय नहीं हो सकता अनुभूति तो हो गई है इसी बात को लेकर के कहते हैं कि उसी स्थल में जो है ये शीत अग्नि है अप्रकाशीय अविद्या उत्पत्ति न तो अविद्या उत्पत्ति हो सकती है ना भी संशय संशय अज्ञान वा न तो संशय हो सकता न ज्ञान हो सकता इसी प्रकार ज्ञान का फल क्या है यस्मिन सर्वाणी भूतानि आत्म वा ज्ञानी के लिए क्या हो गया कि संपूर्ण प्राणी संपूर्ण विश्व आत्म रूप हो गया तत्र को मोह क शोक एक अनुपस्थित एक आत्म का दर्शन करने वाले को शोक मोह संसार कैसे हो सकता है इति शोक मोहदि असंभव श्रुति श्रुति स्वयं कहती है कि वहां पर शोक मोह हो ही नहीं सकता है तो ज्ञान भी हो जाए फिर कामना भी उत्पन्न हो और उसके लिए स्वर्ग के लिए अनुष्ठान करने लगे ऐसा कैसे होगा दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती है थोड़ी आनंद देख ले बहुत सुंदर है कि सह संभव अनुपत्ति के बाद का अनुपत्ति क्या तुमको जो है अनुपत्ति मालूम हो रही है कहते तो तो काट के विरोध श्रवण कठोपनिषद में दूर में सूची इससे विरोध श्रवण होने पर तदगत विद्या विरोध विरोधोस्तु यदि पूर्व पक्षी कहे कि श्रवणात्वि परिषद में विद्या और अविद्या का अविरोध कहा गया लेकिन यहां तो ईशावासियों परिषद में अविरोध दोनों का कहा सुना गया इसलिए अविरोध ही हो जाए कहते तो ऐसा नहीं कहना चाहिए क्यों क्योंकि विद्या विरोधा विरोधयो सिद्धत्व विकल्प असंभवात उदित अनुदित होम होम ही पुरुषतंत्र उक्तो विकल्प कित्युक्तम कहा कि जो है वह देखो विरोध अविरोध जो है जब सिद्ध हो गया जब एक बार विरोध सिद्ध हो गया ना विरोधा विरोधयो सिद्धत्व विरोध अविरोध सिद्ध होने पर विकल्प संभवत विकल्प होगा नहीं यदि विकल्प हो जाता है शास्त्र में उदित जो होती अनुदित जो होती तो कहते उदित अनुदित हो मयूर ही पुरुष तंत्र क्रिया पुरुष तंत्र होती है वहां पर विकल्प हो सकता है ज्ञान तंत्र में जो है वह विकल्प नहीं उक्त विकल्प ये उक्त विकल्प जो है वह पुरुष तंत्रता में हो सकती है पुरुष तंत्रता उक्तो विकल्प तरह ही अविरोधी वस्तु फिर अविरोध क्यों ना मान लिया जाए क्यों अविरोध मान लिया जाए कि समुच्चय विधि बल आती थी समुच्चे विधि के बल से अविरोध मान लिया जाए समुच्चे विधि के बल से दूरम ये के बल से आप जो है वह विरोध मान रहे हैं तो समुच्चय विधि के बल से हम अविरोध मान लेंगे तो कहते न मुख्य ब्रह्म विद्या विद्या असंभव असंभव संभव अनुपपत्ते समुच्चय विधि असिद्ध कहते जो मुख्य ब्रह्म विद्या है और कर्म ये कैसे है जैसे मान लीजिए कोई सुक्तिका है तो सुक्तिका का, का ज्ञान किसी को हो रहा है और किसी को वहाँ पर रजत का ज्ञान हो रहा है तो जैसे सुक्तिका संबंधी विद्या और अविद्या एक साथ नहीं हो सकती है सुक्तिका का भी ज्ञान हो और रजत का भी ज्ञान हो दोनों ज्ञान एक साथ नहीं होगा रस्सी में किसी को सर्प दिखाई दे रहा है तो सर्प दिखाई दे रहा है तो उसको रस्सी नहीं दिखाई देगी और रशी दिखाई दे रही है तो सर्प नहीं दिखाई देगा इसलिए एक साथ जो है सहसंभव अनुपत्ति समुच्चय विधि असिद्ध इसलिए समुच्चय विधि नहीं बन सकती है सिद्धि समुच्चय विधो देखो एक विशेष बात कहते आनंद समुच्चय विधि सिद्ध पहले हो जाए पहले समुच्चय विधि सिद्ध हो जाए फिर तदवलाद अविरोध अवगम उसके बल से अविरोध का अवगम होगा और पहले अविरोध का अवगम हो तब फिर समुच्चे विधि सिद्ध होगी अभी अविरोध होगा तभी तो समुच्चे होगा तो अविरोध के आश्रय समुच्चे विधि है और समुच्चे विधि सिद्ध होने पर अविरोध की सिद्धि होगी तो इसलिए जो है एक अन्योन्या अन्योन्या से दोष हो जाएगा अच्छा सहसंभव अनुपत्तौ अब अब जो उसने कहा था क्रम से हो जाए तो कहते सहसंभव अनुपत्ति होने पर भी क्रमण एकाश्रय विद्या विद्या चेत क्रम से हो जाए तो यदि पूर्वम अविद्या पश्चात विद्या इति क्रम तरी इत सिद्धांति कहता है यदि पहले अविद्या पहले कर्मानुष्ठान फिर अंत कर्ण शुद्धि होने पर विद्या तब तो यह इष्ट है तब तो कर्म इष्ट है और यदि तुम जो है वह विद्या के बाद फिर कर्म को अविद्या को मानते हो तो इष्ट नहीं है यदि पश्चात तरह ही असंभव यदि विद्या के बाद कर्म की बात करते हो तब तो जो है असंभव है न विद्यात्पत्तो पूर्व सिद्धा या अविद्या प्रधता पूर्व सिद्धा विद्या विद्या से नाश हो जाने से अन्य च उत्पत्तों कारण असंभव अब अविद्या उत्पत्ति में दूसरा कोई कारण न होने से मूलाभावे नम संशय अग्रहणा नाम अभी विदुषो अनुपत्ति मूल अविद्या जब है नहीं तो भ्रम भी नहीं हो सकता संशय भी नहीं हो सकता है? अरे जब, जब ज्ञाने नहीं है तो भ्रम कैसे होगा इसलिए भ्रम संशय इत्यादि का जो है अग्रहणा नाम विद्वान में अनुपपत्ति होने से भ्रम संशय अग्रहण तीन चीज लखेगा जैसे क्या है कि रज्जु में रज्जु का ज्ञान हो गया तो जब रज्जु का ज्ञान हो रहा है तो उस समय सर्प भ्रम भी नहीं होगा संशय भी नहीं होगा कि ये सर्प है कि रज्जु है ये ज्ञान हो गया तो संशय भी नहीं होगा और आग्रहण भी नहीं होगा आग्रहण भी नहीं होगा क्योंकि उसको सर्प का ज्ञान हो गया रज्जु का ज्ञान होगा तो रज्जु का आग्रहण भी नहीं होगा विक्षेप तो रूप दो अवस्था और आवरण रूप एक अवस्था ये तीनों अवस्थाएं नहीं बन सकती है माभूत अविद्या कर्म तो भविष्य पूर्व पक्षी कहता है विद्या की उत्पत्ति होने पर अविद्या भले ही ना हो भाई ज्ञान हो गया तो अज्ञान नहीं रहेगा प्रकाश हो गया तो अंधकार नहीं रहेगा पर कर्म तो हो सकता है विदुषोपी व्याख्यान भिक्षाटनादि दर्शना क्योंकि ज्ञानी भी भिक्षा करने जाता है प्रवचन करता है इत्यादि कर्म उसमें देखे जाते हैं अज्ञान तो उसमें नहीं है पर कर्म तो देखे जाते हैं इत्याशं ऐसी आशंका करके कहते हैं अविद्या अविद्या संभवात तद उपादान से अनुपत्ति अनुपत्ति मोछा जब अविद्या ही नहीं हो सकती है अविद्या असंभवात निकल अविद्या ही नहीं हो सकती है तो अविद्या जिसका उपादान है आधार है ऐसे कर्म की अनुपपत्ति समझनी चाहिए अच्छा अब थोड़ा सा पहले आप ले लीजिए आनंद गिरी ले लीजिए चोरना प्रयुक्त प्रयुक्त अनुष्ठान ही कर्म ज्ञाने न सह तव समुचित उस उसी का विचार कर रहे हैं भाष्यकार भगवान तो एक पंक्ति बोल दिए कि ऐसा मैंने कह दिया है पहले पर आनंद करी कहते हैं देखो शास्त्र पहले प्रेरणा देता है प्रतिदिन अग्निहोत्र करे तभी तो अनुष्ठान होगा ना उसी अनुष्ठान का नाम है कर्म अब ज्ञान के साथ तुम उसका समुच्चय करना चाहते हो किस ज्ञान के साथ समीक्षा करना चाहते हो ब्रह्मात्मय का ब्रह्म आत्मा का एकत्व रूप जो ज्ञान है अब बताओ ब्रह्म कात्व ब्रह्म आत्मा का जो है जीवात्मा और ब्रह्म का एकत्व का साक्षात् अनुभव तो जो साक्षात अनुभव करने वाला है तो न चोदना संभोध उसको शास्त्र की प्रेरणा बन नहीं सकती क्योंकि सीमित उसको है ही नहीं ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः काल अग्निहोत्र करे आ, वो तो वो तो मैं शरीरे नहीं हूं तब तो उस पर कैसे लगेगा क्या नहीं लग सकता है इसी बात को कहते हैं कि न संभोध क्योंकि कामाभा किसी प्रकार की कामना न होने से कामिनो ही सर्वा जितना शास्त्र की कर्म प्रेरणा है वह कामना वाले के लिए है स्मृति कहती है अकामिना क्रिया एतत पुरुते का चित दृश्य ते ने कश्यचितुते जंतु तत्त काम से चेषितम जो कोई भी यह जंतु प्राणी जो है कोई भी क्रिया करता है तो अंदर किसी न किसी प्रकार की कामना है तो वो क्रिया और जब जो है वह कोई काम नहीं है तो किसी प्रकार की कामना नहीं है तो उसमें क्रिया भी नहीं दिखाई देती है विद्युत से आप कहते भिक्षाटन भी कैसे करता है फिर वो कोई क्रिया नहीं दिखाई देगी ज्ञानी में तो भिक्षाटन कैसे करेगा तो कह दे विद्युत शरीर स्थित हेतु ले शास्त्र कर्म शेष निमित्तम ये विद्वान का जो शरीर है तो जब तक जो है वह शरीर है तो वो प्रारब्ध कर्म का फलभूत शरीर है तो प्रारब्ध कर्म का फलभूत शरीर है और वह छूटे हुए बाण के समान है जैसे कोई बाण आप छोड़ दीजिए तो छोड़ने के बाद फिर आपके अधिकार से बाहर चला गया जब तक हाथ में है तब तक आप उसको रोक सकते हैं फेंक सकते हैं पर ये छूट गया तो आपके अधिकार के वो बाहर चला गया इसी प्रकार संचित कर्म और क्रियमाण कर्म तो हाथ के कर्म है उसको तो वो तो छूट जाते हैं लेकिन प्रारब्ध कर्म छूटा हुआ बाण के समान है और अज्ञान दशा में छूटे हुए बाण के समान है तो अज्ञान दशा में जिन कर्मों के आधार पर ये शरीर मिला है तो जब तक वेग है तब तक वो शरीर जाएगा उसी के लिए अविद्या अविद्यालेश मानते हैं उस शरीर के लिए अविद्या अविद्यालेश मानते हैं तो अवि जो है विद्वत शरीर स्थिति हेतु तो निमित्तम तुम तो उसी के निमित्त से न कर्म उसी निमित्त से विद्वान में भिक्षाटनादि दिखाई दे दिया जाता है उसको कर्म नहीं कर सकते हैं कर्म हमेशा शास्त्री होता शास्त्रीय प्रेरणा से युक्त उससे शास्त्रीय प्रेरणा से युक्त कर्म नहीं कर सकते क्योंकि चौदह भाव कोई शास्त्र नहीं कहता है उसको को है। उसको शास्त्र किसी को कहता है कि भूख लगे तो भोजन कर लो ऐसा कहता है ये तो प्रत्यक्ष सिद्ध है अब भूख लगे तो भोजन कर लो ऐसा शास्त्र को कहने की जरूरत नहीं है प्यास लगे तो पानी पी लो ऐसा शास्त्र के कहने की जरूरत नहीं शास्त्र ये कह सकता है कि भोजन इस विधि से करो पर भोजन करने के लिए शास्त्र की कोई विधि नहीं है प्यास लगे तो पानी पीने के लिए क्योंकि ये अज्ञान से सीमितंत स्वाभाविक सिद्ध है तो इसी को कहते हैं कि वहां पर किसी प्रकार का प्रेरणा का अभाव होने से किंतु यावत प्राण शरीर संयोग भावी तत्कर्मा भाषण जब तक जो है वह प्राण और शरीर का संयोग है तब तक वह कर्म की प्रतीति उसमें होती है विद्वान की दृष्टि से कर्म नहीं है विद्वान का लोगों की दृष्टि से विद्वान में भिक्षाटन इत्यादि प्रवचन इत्यादि कर्म की प्रती होती है कुछ उत्थर खबर तत्व विद्वान न स्वगतम मन उसको विद्वान अपने में कभी आरोपित नहीं करता विद्वान कभी नहीं आरोपित करता कि यह जो है वह भिक्षा मैं कर रहा हूं क्योंकि सीमित अहंता के साथ उसका संबंध नहीं होता जैसे दूसरे के शरीर में आपकी अहंता ममता नहीं है तो उसके भोजन को अपना भोजन आप नहीं मानते क्यों नहीं क्योंकि उससे आपके अहंता ममता का संबंध नहीं है ऐसे विद्वान की अहंता ममता का संबंध शरीर से न होने से उसके अंदर ये भावना नहीं उत्पन्न होती है कि जो है वह मैंने भोजन किया या मैं भोजन कर रहा हूं क्योंकि अपनी स्वरूप को जो जानता है उसका भोजन के साथ कोई संबंध नहीं है मैं बार बार इसीलिए उदाहरण देता हूं कि पर्दा रूप होकर के आपको देखिए तो किसी क्रिया का संबंध आप में नहीं मिलेगा तो विद्वान न स्वगतम मन्य अविद्याया असंभवात क्योंकि कर्माध्यास का मूलभूत जो अविद्या है वह विद्वान में हो नहीं सकती है विद्वान कैसा मानता नव किंचित करो, करो मिति युक्तो मन तत्व तत्व इसी प्रकार का अपने अंदर मानता इति प्रत्याचित भाव ऐसा ही थी। थी है जो है निर्णय होने से यदुक्तम अमृत शब्देन नुख्यमेव अमृतत्व किम न जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि अमृत शब्द से मुख्य मोक्ष रूपी जो है अमृतत्व क्यों न ले और विद्या शब्देन च परमात्म विद्या उस विषय में कहते हैं अमृतम अश्नुत आपेक्षिकम अमृतम अमृतम अश्नुत आपेक्षिक अमृतत्व है ब्रह्म प्राप्ति अथवा जो है प्रकृति लय क्योंकि विद्या शब्दीन शब्दे न्याणे हिरण मयने इत्यादि न द्वार मार्गादि याचन अनुपन्न श्या अच्छा मान लो विद्या से मुख्य विद्या हम वहां पर ले ले तो ज्ञानी की गति होती ना कहा होती न तस्य प्राण उत्क्रमण थे तत्रीन उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है उसके प्राणी ही परलीन हो जाते हैं तो यहाँ तो उपासक क्या यहाँ पर विद्या अविद्या का साथ अनुष्ठान करने वाला क्या कह रहा है अग्नि नये सुपारा हे अग्नि मुझे उत्तरायण मार्ग से कर्म फल भोग के लिए ब्रह्मलोक ले चलो तो मुख्य ज्ञानी यदि मान लो तो यह जो है मार्ग याचना कैसे बनेगी उसकी इसलिए यहाँ उपासक ही मानना पड़ता है क्योंकि फिर मार्ग याचना नहीं करेगा वो यदि मार्ग याचना है तो वहां पर विद्या जो है उपासना ही लेना पड़ेगा विद्या नहीं ले सकती तो इसी को कहा हिरण मय पात्र एण सत्य से पीतम इत्यादि द्वार मार्ग आदि याचना अनुपन्नम अनुपन्न सा नहीं बन सकती है तस्माद् उपासनाया समुच्चयो इसलिए उपासना के साथ कर्म का समुच्चय है न परमात्म विद्या नहीं थी परमात्म विद्या के साथ समुचे नहीं है यथा अस्माग्र व्याख्या थी वो मंत्राणाम इसलिए जैसे मैंने इस मंत्र का व्याख्यान किया है उसी प्रकार का जो है वह व्याख्यान संभव हो सकता है तुम्हारा कहा हुआ व्याख्यान संभव नहीं हो सकता है इत रम्य थे थोड़ी सी टीका देख लें मुख्य अमृतत्व ग्रहणे, मुख्य अमृतत्व का यदि ग्रहण करेंगे तो हिरण म्यादि द्वार मार्ग याचनम अनुपन्नम श्या तो हिरण मयादि जो मंत्र है इसके द्वारा जो द्वार खोलने की बात अथवा अग्नि ने शुभ था से मार्ग याचना की बात अवनुपन्न हो जाएगी क्योंकि ज्ञानी के लिए तो न तस् प्राणाउत्क्रमती अत्र ब्रह्मी इत्यादि श्रुति श्रुति कहता है कि ज्ञानी के प्राणों का उत्क्रमण सूक्ष्म शरीर का उत्क्रमण नहीं होता है यही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है तो, तो मुख्यार्थ बाधात्लिए इसलिए मुख्यार्थ की बाधा है नहीं मन सकता है इसलिए गौणार्थ ग्रहणम उत्तम इसलिए गौण अर्थ जो विद्या का है उपासना वही यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए स्माद अर्थंतरम न संगते तस्माद इसलिए दूसरा अर्थ बन नहीं सकता है इसलिए जो अर्थ हमने यहाँ पर किया है वही अर्थ जो है वह ग्रहण करना चाहिए तस्माहार ये उपसंहार कर दिया ईशा प्रभृतिभाष्य शांक परात्म मंदोपकृति सिद्ध्यर्थम प्रणीतम टिप्पणम स्फुट यदि कोई कहे भाष्य तो अपने अंदर बहुत ही स्पष्ट है आप उस पर टीका क्यों किए ऐसा यदि आनंद से पूछे तो आनंद जी कहते ईशा प्रवृत्ति जो भाष्य है किसने किया तो शंकराचार्य जो है वह तो शंकराचार्य जी जो है वह कौन थे मनुष्य थे कहते हैं परमात्मा न शंकर से वो परमात्मा अवता रहे इसलिए उसमें किसी प्रकार की अशुद्धि बन नहीं सकती है तो उन्होंने स्पष्ट जब भाष्य कर दिया तो आपने टीका क्यों की ली कही बहुत से मंद बुद्धि वाले हैं जो उतना स्पष्ट करने पर भी जिनको समझ में नहीं आता है भाष्य में तो स्पष्ट है, है पर मंदबुद्धि वाले को स्पष्ट बात भी समझ में नहीं आती है इसलिए मंदोपकृति सिद्ध्यर्थम मंद बुद्धि वाला जो है उपस्पर्व उपकार करने के लिए प्रणीतम टिप्पणम स्फुटम मैंने जरा साफ साफ उसकी टिप्पणी कर दिया उस भाष्य की अपने तरफ से मैंने यह कुछ नहीं किया हूँ इस प्रकार हम लोगों का एक श्री गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य से परमहंस्वर राजचार्य से श्री शंकर भगवत कृत बानीय संगितोपनिषद भाष्यम संपूर्णम श्री परमहंस परमहंसपरद्वाजिकाचार्य विशुद्धानंद परम भगवत्ज्यद शिष्य भगवदा भगवद आनंद ज्ञानकृता अब यहाँ क्या नाम दे दिया दे देखो दे दे दे आनंद ज्ञानकृता बाजसनीय संहिपनिषद भाष्य टीका सप्ता ओं तम पूर्ण मद पूर्णमीदर्णा पूर्णम ग पूर्ण पूनमे वशिष्य शांति शांति शंकर शंकरचार्य केशव बाधराय श्रोत्र वंदे भगवत तो पुनः पुनः सरोगुरात्मे मूर्ति विभागि एवंवधव्यादेहाय दक्षिणाूर्त शांति शांति शांति ये षलिंगों के विषय में विचार तो प्रारंभ में कर लिया था ना नही किया तो उसको भी समझ लेना चाहिए कि जैसे षडलिंग के द्वारा उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो अपूर्वता फलम और अर्थवादोपत्ति ये है ना ष्टलिंग तो तात्पर्य निर्णय लिंग त्पर्य निर्णय में ये छह लिंग है इस उपनिषद के तात्पर्य निर्णय में जो है हम लोग जब विचार करेंगे तो ये है उपक्रम ये है उपक्रम। उपसार क्या है उसका उपसंहार है सपरयगापाप विधम ये है जो है उपसंहार यही तो अंत में है वहां पर और अभ्यास क्या है अनिज दे कम मनुष्य जयो ये है अभ्यास अपूर्वता क्या है इसमें नैतक देवा अपनवन पूर्वमर्षक अपूर्वता है ये अपूर्वता कथन है अपूर्वता है ना कि कोई भी जो है इंद्रियों के द्वारा ही मन के द्वारा ही सारी चीजें ग्रहण हो रही हैं पर इस आत्मदेव को जो है नैतिक देवा अपनुवन ये जो है वो यह अपूर्वता का कथन हो गया फल तो आपने फलवत्ता तो देख लिया तत्र को शो का ये, ये उसका हो गया और अर्थबाद क्या है लोका अंधेन भी गच्छी एक एक अनोजना ये जो निंदा वाक्य है ये हो गया अर्थवाद और उपपत्ति क्या है तस्मिन नपो मातवा यदि वो न हो तो ये जो है वह एक बार एक छोटे बालक से मैंने पूछा मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हो गया छोटे बालक से पूछा कि जो है वह भगवान को तुम मानते हो कहा मानता हूं कहा क्या हमने कहा क्या प्रमाण है कि भगवान है हमारा भगवान न होते तो दीवाल कैसे खड़ी है यदि कोई इसको खड़ा रखने वाला न हो एक छोटा बालक मेरा ख्याल सात वर्ष का रहा हो उसने कहा कि जो है ये भगवान नहीं है तो ये दीवाल कैसे खड़ी है मैं बड़े आश्चर्य पड़ गया कि यदि जो है कोई सत्ता ये सारे जो है वो सूर्य चंद्रमा सारे ग्रहों को संभाल करके नहीं रखती हो तो ये कैसे टिके हुए पृथ्वी आकाश में टिकी हुई है और जो है वह सारा का सारा आकाश में देखो जल आकाश में टिका रहता इतना जल हो रही, कहां से नहीं रह सकता जगत ये उपपत्ति है तस्मिन नात तस्मिन सत्य वो आत्मा के होने पर ही जो है वह मात सबके जो है ज्ञान कर्म को धारण करके रहता है तो ये है उपपत्ति ये छोकर के हम जो है उस ज्ञानात्मक जो प्रकरण है उसका उपसंहार वही है ये तो कर्म उपासना का उपसंहार है इसको वहां से लेंगे कुरवन ने वे कर्माणी यहाँ से वो शुरू होगा और फिर बीच में जो है उसका शुरू उसके जो है निंदा जो है अर्थवाद हो जाएगा एक एक की निंदा अर्थवाद हो जाएगा समुच्चय जो हो जाएगी ये उसकी विधि बन जाएगी और जो है उसका फल अपूर्व जो है वह फल है जो है वह दूसरे को जो प्राप्त नहीं है इस प्रकार का जो है इस प्रकार लेकर के वह कर्म कांड का प्रकरण कर्म उपासना का प्रकरण ही अलग है ज्ञान के प्रकरण में वही जो है वह ष लिंगों के द्वारा तात्पर्य का निश्चय परमात्म तत्व के प्रतिपादन में तात्पर्य का निश्चय होता है होगा ऐसा कह रहे थे किनोपनिषद की पुस्तक कम है और पुस्तक प्राप्ति भी नहीं है इस बाजार में तो श्रवण होगा जिसके पास पुस्तक है ये जीता प्रेस वाली भी नहीं प्राप्त है इं, इंदौर भी हमने भेजा था इंदौर भी नहीं मिली नहीं और तो मिल गई ईसावासिक मिल गई और जो कठोपनिषद मिल गया मुंडकोपनिषद मिल गया पर केनो केनोपनिषद नहीं मिला हमने ये भी देखे थे और हमने भी अलग समाचार दिया था तो और अन्य हमने लिख करके दिया था पांच इन उपनिषदों का लिख के दिया था पांच पांच प्रति भेजने तो ईशावास्य का भेज दिया और कठोपनिषद का भेज दिया मुंडक भेज दिया तीन मिला हुई थी आनंद के लिए तो पुस्तक हो तो जरा अच्छा रहता है वहाँ तो लिखे शायद लिखे पहला आश्रम लिखे काशी में मिला नहीं निका हाँ निकाल रहे टाइप टाइप तो बहुत अच्छा नहीं है पर निकाला है तो नवानंद आश्रम का भी मिलता है तो वो पुराना अच्छा। ये हमारे पास एक है तो ये नहीं मिलता आनंद आश्रम का अपने पास है नहीं है ये है वो मारा बंकी में है शायद ये तो मैंने पढ़ाने के लिए एक साथ सब है ये यहाँ से काशी से निकली हुई है